अध्याय 21 राजा येशू का यरूशलेम में प्रवेश गुरु येशु और उनके शिष्य यरूशलेम शहर के नजदीक पहुंचे जब वे जैतून नामक पहाड़ी पर बैतफगे गांव के पास आए तब गुरु येशु ने दो शिष्यों को ये कहकर भेजा अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधे हुए मिलेंगे उनको खोलकर मेरे पास ले आओ यदि कोई तुमसे कुछ बोले तो कह देना प्रभु को इनकी जरूरत है और वह तुरंत उन्हें तुम्हारे हवाले कर देगा शिष्य गए और प्रभु के आदेश के अनुसार काम किया उन्होंने गधी और उसके बच्चे को लाकर उनकी पीठ पर कपड़े बिछा दिए और प्रभु ये उन पर आराम से बैठ गए इसलिए परमात्मा द्वारा किया गया यह वादा जैसा कि परमात्मा के प्रवक्ता ने कहा था पूरा हुआ यरूशलेम शहर के लोगों से कहो देखो तुम्हारे राजा तुम्हारे पास आ रहे हैं उनका मन कोमल है वह गधी पर और गधी के बच्चे पर सवार हैं बहुत लोगों ने उनके सम्मान में रास्ते पर कपड़े बिछाए और अन्य लोगों ने उनके आदर में पेड़ों से डालियां काट रास्ते पर फैला दी प्रभु यीशु के आगे और उनके पीछे चलने वाली भीड़ जयकारे लगा रही थी राजा दावित के वंशज की जय हो प्रभु परमात्मा के नाम से आने वाले का गुणगान हो परम स्वर्ग में विराजमान परमात्मा की जय हो जब प्रभु यीशु युशलम आए तब सारे शहर में हलचल मच गई लोग एक दूसरे से पूछने लगे यह कौन है भीड़ के लोगों ने उन्हें बताया यह गलील प्रदेश के नासरत निवासी परमात्मा के प्रवक्ता ये हैं प्रभु ये ने मंदिर में व्यापारियों को खदेड़ा प्रभु येशु परमात्मा के मंदिर के आंगन में आए और वहां से खरीदने बेचने का व्यापार करने वाले सब लोगों को बाहर खदेड़ दिया प्रभु ये मुद्रा व्यापार करने वालों की मेजें और बली के लिए कबूतर बेचने वालों की गद्दियां उलट दी और उनसे कहा परमात्मा ग्रंथ में कहा गया है मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा पर तुमने तो उसे चोरों का अड्डा बना दिया है मंदिर में प्रभु यीशु के पास अंधे और लंगड़े आए और उन्होंने उनको ठीक कर दिया जब प्रधान पुरोहित और धर्म ने प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखा और मंदिर में बच्चों के मुंह से राजा दाविद के वंशज की जय सुनी तब वे बहुत गुस्सा हुए और प्रभु यीशु से बोले क्या आप सुन रहे हैं कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं उन्होंने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ परंतु क्या तुमने परमात्मा ग्रंथ में नहीं पढ़ा प्रभु परमात्मा ने बच्चों और शिशुओं के मुंह से अपना गुणगान कराया तब प्रभु यीशु उनके पास से शहर के बाहर बैथनिया गांव को चले गए और वहां रात बिताई विश्वास की प्रार्थना से चमत्कार होते हैं सुबह शहर को लौटते समय प्रभु यीशु को भूख लगी उन्होंने रास्ते के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखा वह उसके पास गए परंतु उसमें पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं पाया उन्होंने अंजीर के पेड़ से कहा अब से तुझ में कभी फल ना लगे वह पेड़ उसी समय सूख गया यह देखकर शिष्यों को हैरानी हुई और वे बोले यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया प्रभु ये बोले मेरी बात ध्यान से सुनो यदि तुम आस्था रखो और शक न करो तो तुम इस पेड़ के साथ वैसा ही करोगे जैसा मैंने किया परंतु तुम इससे भी बढ़कर करोगे तुम इस पहाड़ को आदेश दोगे उठ और समुद्र में कूद जा तो यह भी हो जाएगा तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा प्रभु यीशु के अधिकार पर शंका प्रभु यीशु मंदिर के आंगन में गए और वहां जब वह उपदेश दे रहे थे तब प्रधान पुरोहितों और समाज के बड़ों ने उनके पास आकर पूछा किस अधिकार से आप ये काम करते हैं और किसने आपको यह अधिकार दिया है प्रभु यीशु ने उत्तर दिया मैं भी आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं यदि आप लोग मुझे जवाब देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि किस अधिकार से मैं ये काम करता हूं समर्पण स्नान देने का अधिकार योहन को कहा से प्राप्त हुआ था परमात्मा की ओर से या इंसान की ओर से वे आपस में बात करने लगे यदि हम कहें परमात्मा की ओर से तो वह हमसे कहेंगे फिर तुमने योहन पर क्यों नहीं विश्वास किया परंतु यदि हम कहें इंसान की ओर से तो डर लगता है कि लोग हमें कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं क्योंकि सब लोग योहन को परमात्मा के प्रवक्ता मानते हैं इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु को उत्तर दिया हम नहीं जानते इस पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किस अधिकार से यह सब करता हूं परमात्मा के साम्राज्य में सबका स्वागत है प्रभु यीशु ने उनसे पूछा तुम इसके बारे में क्या सोचते हो एक मनुष्य के दो बेटे थे उसने बड़े बेटे के पास जाकर कहा बेटे आज अंगूर के बाग में जाकर काम करो उसके बेटे ने पिता से कहा कि वह नहीं जाएगा लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया और अंगूर के बाग में चला गया तब पिता ने अपने छोटे बेटे को अंगूर के बाग में काम करने के लिए, लिए कहा बेटे ने कहा कि वह जाएगा लेकिन वह नहीं गया इनमें से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की महापुरोहित और समाज के बड़ों ने कहा बड़े बेटे ने प्रभु यशु ने उनसे कहा मेरी बात ध्यान से सुनो बेईमान टैक्स लेने वाले और वह्यायें परमात्मा के साम्राज्य में तुमसे पहले जा रहे हैं योहन और उन्होंने तुम्हें परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करने का रास्ता दिखाया और तुमने उन पर विश्वास नहीं किया परंतु टैक्स लेने वालों और वेश्याओं ने उन पर विश्वास किया तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा परंतु फिर भी तुमने अपने में कोई बदलाव नहीं किया धार्मिक गुरुओं को आईना दिखाना गुरु येसु ने महापुरोहितों और समाज के बड़ों से यह कहानी सुनने को कहा एक जमींदार था जिसने अंगूर का बाग लगाया और उसके चारों ओर पत्थर की दीवार बनाई उसमें अंगूरों के लिए रसकुंड बनाया और उसकी पहरेदारी के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया यह सब इंतजाम करने के बाद वह बाग को किराए पर देकर विदेश चला गया जब फल का मौसम आया तब जमींदार ने पट्टेदार किसानों के पास अपने नौकर भेजे कि वे उसको फसल का हिस्सा दें परंतु किसानों ने उसके नौकरों को पकड़कर पीटा किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला तब उसने पहले से ज्यादा नौकरों को भेजा परंतु किसानों ने उनके साथ भी वैसा ही किया अंत में यह सोचकर कि ये लोग मेरे बेटे का आदर करेंगे उसने अपने बेटे को उनके पास भेजा जब किसानों ने बेटे को देखा तो वे आपस में कहने लगे यह तो इस संपत्ति का वारिस है आओ उसे मार डालें कि इसकी पूरी संपत्ति हमारी हो जाए तो उन्होंने उसे पकड़ा और अंगूर बाग के बाहर निकालकर मार डाला प्रभु यीशु ने उन लोगों से कहा मुझे बताइए जब अंगूर के बाग का मालिक आएगा तब वह इन किसानों के साथ क्या करेगा प्रधान पुरोहितों और समाज के बड़ों ने कहा वह उन हथियारों का विनाश करेगा और अंगूर का बाग दूसरे किसानों को दे देगा जो अंगूर का मौसम आने पर उसे फसल का हिस्सा दिया करेंगे प्रभु ने उनसे कहा, तो फिर परमात्मा ग्रंथ में इस पद का क्या अर्थ है जिस पत्थर को भवन बनाने वालों ने बेकार समझा वह नीव का सबसे महत्वपूर्ण पत्थर बन गया यह प्रभु परमात्मा की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा का साम्राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और अलग अलग देश के उन लोगों को दे दिया जाएगा जो परमात्मा की आज्ञा मानते हैं जो कोई भी इस मुख्य पत्थर को ठुकराता है वो गिर जाएगा और दुख उठाएगा और जिस पर भी यह मुख्य पत्थर गिरेगा वह दंड से कुचल दिया जाएगा प्रधान पुरोहित और फरीसी उनकी कहानियों को सुनकर समझ गए कि प्रभु येशु उनके ही बारे में कह रहे हैं इसलिए वे प्रभु येशु को गिरफ्तार करने का रास्ता खोजने लगे पर वे लोगों से डरते थे क्योंकि लोग प्रभु येशु को परमात्मा के प्रवक्ता मानते थे